अध्याय तीन हाथ में लकवा मारे व्यक्ति का ठीक होना गुरु ये फिर यहूदी सत्संग भवन में गए वहां एक मनुष्य था जिसके हाथ में लकवा मार गया था कुछ फरीसी धार्मिक पंथ के लोग इस ताक में थे कि प्रभु येशु उसे आराम दिवस के मौके पर स्वस्थ करें ताकि उन्हें उनकी गलती पकड़ने का मौका मिल जाए प्रभु येशु ने हाथ में लकवा मारे मनुष्य से कहा उठो सबके बीच में खड़े हो जाओ ताकि सब तुम्हें देख सकें फिर उन्होंने लोगों से पूछा मोशे के नियम और शिक्षा के अनुसार क्या आराम दिवस पर किसी की मदद करना ठीक है या फिर लोगों को उनके दुखों में छोड़ देना सही है लोगों के मुंह बंद हो गए जब प्रभु येशु ने वहां के लोगों का व्यवहार देखा तो वह गुस्सा हुए लेकिन वह दुखी भी थे क्योंकि उनके दिल पत्थर की तरह थे उन्होंने उस मनुष्य से कहा हाथ बढ़ाओ उसने हाथ बढ़ा दिया और उसका लकवा मारा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया तफरीसी पंथी बाहर निकले और तुरंत राजा हैरोदेस दल के लोगों के साथ प्रभु येशु की हत्या की साजिश करने लगे प्रभु यशु को छूने के लिए भीड़ उमड़ी गुरु यशु अपने शिष्यों के साथ झील की ओर निकल गए तब गलील प्रदेश यहूदिया प्रदेश और यरूशलेम शहर से बड़ी भीड़ उनके पीछे आई लोग इदुमिया देश से और साथ ही यर्दन नदी के पूर्व में अन्य स्थानों से भी आए थे विस्सोर और सिदोन के शहरों के आस के क्षेत्र से भी आए थे प्रभु यीशु के कामों के बारे में सुनकर इन अलग अलग जगहों से यह भीड़ वह आई थी तब गुरु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कहीं यह भीड़ मुझे कुचल ना दे इसलिए इनसे बचने के लिए एक नाव मेरे लिए तैयार रखो प्रभु यीशु ने वहां बहुत बीमारों को ठीक किया था और भीड़ में से दूसरे बीमार लोगों ने भी स्वस्थ होने के लिए उन्हें छूने की कोशिश की अशुद्ध आत्माएं भी जब प्रभु ये को देखती तो उनके सामने गिर पड़ती और चिल्लाकर कहती थीं, आप परमात्मा के पुत्र हैं पर वह अशुद्ध आत्माओं को डांट कर कहते थे लोगों को मत बताना मैं कौन हूं गुरु यशु के राजदूतों को अशुद्ध आत्मा निकालने का भी अधिकार गुरु यशु ने अपने कुछ शिष्यों को अपने साथ पहाड़ पर चलने के लिए कहा और शिष्य उनके साथ चल दिए उस समय उन्होंने बारह शिष्यों को नियुक्त किया और उन्हें राजदूत नाम दिया कि वे उनके साथ रहें। उन्होंने राजदूतों को अशुद्ध आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया और परमात्मा के शुभ संदेश को फैलाने के लिए भी भेज दिया प्रभु ये ने इन को नियुक्त किया शिमोन जिसका नाम प्रभु ने पत्रस रखा जबदिया के पुत्र याकोब और योहन जिन्हें प्रभु येसु बोनेरगेस कहकर बुलाते थे बोनेरगेस का अर्थ है गर्जन के पुत्र अंद्रियास फिलिपस बर्तोलमे, बर्तोलम थोमस हल्फियस का पुत्र याकोब थिमोन जो देशभक्त कहलाता है और यहूदा उदासक्रियोत जिसने प्रभु यशु को धोखा दिया पवित्र पवित्रात्मा की निंदा की माफी नहीं जब प्रभु ये किसी के घर में थे तो वहां फिर से इतनी बड़ी भीड़ जमा हो गई कि उनको खाने तक का समय नहीं मिला जब प्रभु येशु के परिवार ने सुना कि वह क्या कर रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि वह पागल हैं तो वह उन्हें लेने के लिए वहां गए म से आए हुए धर्म गुरुओं ने कहा उसमें बाल जबूल है और वह उसी की सहायता से अशुद्ध आत्माओं को निकालता है प्रभु यीशु ने लोगों को अपने पास बुलाया और यह उदाहरण दिए शैतान अपने आप को ही कैसे निकाल सकता है यदि किसी देश में फूट पड़ जाए तो उस देश का अंत जल्दी ही हो जाएगा यदि किसी घर में फूट पड़ जाए तो उस घर का अंत जल्दी ही हो जाएगा इसलिए अगर शैतान अपने ही खिलाफ लड़ता है तो उसके शासन का अंत जल्दी ही हो जाएगा कोई मनुष्य ताकतवर के घर में घुसकर उसके पैसे तब तक नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस ताकतवर को बांधना ले इसके बाद ही वह उसके घर को लूट सकेगा क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि प्रभु येशु में अशुद्ध आत्मा है प्रभु येशु इसलिए बोले मैं तुमसे सच कहता हूं सब पापों और सब प्रकार की निंदा की माफी मिलेगी पर परमात्मा की पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करने वाले को कभी माफी नहीं मिलेगी इसका परिणाम अनंत काल तक भुगतना होगा प्रभु येशु का बड़ा आत्मिक परिवार तब प्रभु यशु की माता और भाई आ पहुंचे और घर के बाहर खड़े होकर उन्हें बुलवा भेजा जो लोग प्रभु ये के चारों ओर बैठे थे उन्होंने प्रभु ये को बताया देखिए आपकी माता और भाई और बहन बाहर आपसे मिलने आए हैं प्रभु ये ने उत्तर दिया मैं तुम्हें बताता हूं कौन मेरी माता और मेरे भाई है फिर आसपास चारों ओर बैठे हुए लोगों पर नजर डाली और बोले देखो ये भी तो मेरी माता और मेरे भाई हैं, जो लोग वही करते हैं जो परमात्मा चाहते हैं, वही मेरे भाई बहन हैं और माता हैं।